जी हाँ खाबों के सफ़र में मैं हूँ आपका हम सफ़र सनी और मेरे साथ हम सफ़र विभाजी हैं जिनसे हम लोग काफ़ी एपिसोड में रोने जो है नए नए कलेक्शंस आप सभी लोगों को सिक्सटीज़ एंड फिफ्टीज़ के ओल्ड मेलडीज़ लेकर आती हैं और सुनाती हैं तो आज के इस एपिसोड में भी विभा जी हमारे साथ है इस सफ़र को सुहाना बनाने के लिए और आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ अक्सर ओ वाले हाँ ओ वाले अक्षर से गाने सुनेंगे बहुत कम इसके कलेक्शंस है लेकिन फिर भी इनके पास एक दो एपिसोड के लिए मुझे लगता है कि गाने इन्होंने कलेक्ट किए हैं तो आइए आप देखते हैं कि कितने गाने हम लोग आपको ओ अक्षर वाले ओ वी फिफ्टीज एंड सिक्सटीज़ के सुना पाते हैं आज के इस एपिसोड में तो आप सभी की तरफ से रिबा जी का बहुत बहुत स्वागत है सनी सबसे पहले नमस्कार आपको और जिंदगी का सुनता सुधा ने गम की अफसाना बेबसी का हुँ, हुँ। ये भगवान से शिकायत की जा रही है इस गाने में हाँ, ने मोहब्बत सुनाई जा रही है और दुनिया की सजाओं का का मोहब्बत करने की की सजा जिक्र है जी, जी, जी. इतनी सी इंतजा है तुझसे मेरी दुआ अल्लाह शर्म रखना दुनिया में तू चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा आज के इस एपिसोड में कुछ यूनिक गाने हम लोग सुनाएंगे शायद वो लोग कभी कभी सुना करते होंगे या कभी कभी सुना होगा तो आइए हमारे नए जो साथी हैं नए जो ज़माने के हमारे जो न्यू जनरेशन वाले भी हैं उनको भी कभी कभी पुराने गीत सुनने का इस एपिसोड के माध्यम से खाबों के सफ़र के माध्यम से सुनने का मौका मिलता है तो उनके भी मैसेजेस आते हैं कि ओल्ड मेलोडीज़ में अभी भी वो जान बाकी है, अभी भी वो जिंदा दिली हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सुदीन लगता है कहते हैं रूटी जो ज़िंदगी तो मना लेंगे हम मिले जो गम वो भी सह लेंगे हम बस आप रहना हमेशा साथ हमारे तो निकलते हुए आंसुओं में भी मुस्कुरा लेंगे हम आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज आइए साथियों आगे बढ़ते हुए ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी जो विवाजी ने याद कराया ये फिल्म अनारकली से है 1953 में रिलीज हुई थी आप सुनाए हैं रेडू पुनेरीरी आवाज खुश रहो खुश या the uh -oh. एफएम खुश रहो बांटो। नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना जी हाँ हसरत जयपुरी साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया सी रामचंद्रन का संगीत से सजा ओ आसमान वाले शिकवा है <laughs> जी हाँ अनारकली फिल्म का ये गाना आपने सुना करता कहीं कहीं कही एक अलग इस गाने में थी जिस तरह से वीबा जी ने इसको शुरुआत में ही अगर आपको याद होगा अनारे सारे गाने सुपरहिट थे बहुत अच्छी जी फिल्म थी और में से से क्योंकि मुझे चुनना था इसलिए ये वाला गाना चुनाव सारे गाने ही बहुत ही सुपरहिट रहे हैं और ये फिल्म की जो फिल्म भी थोड़ी सी पॉपुलर नहीं किसी एक कहानी जो है कहीं ना कहीं कही इतिहास से जुड़ा हुआ ऐसा सुना था मैंने जी जी बिल्कुल जी आगे और... कौन सा गाना है आपके पास ओ बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई रे मैं तो हार गई रे क्या बात ये ये प्रेम गीत है इसमें मुमताज और दिलीप कुमार दो तो प्रेमी प्यार में एक दूसरे की तारीफ करते हुए अपनी ही मस्ती में गुनगुना रहे हैं खेतों का एटमोसफियर है और बिल्कुल वादियों में एकदम से झूमते हुए हुए गाते ये जा रहे हैं, प्रीतम तूने प्रीत जगा दी, छेड़ के मनवीना। <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया, राम और शाम इस एल्बम से ये गाना है और ये फिल्म भी अपने आप में कमाल के रहे कुछ समय की नाइनटीन या सिक्सटी के बीच में जिसके कलाकार थे दिलीप कुमार वेरा रेमन मुमताज और प्राण तो आइए इस गाने का आनंद लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना है शकील बदई साहब का लिखा आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब का गाया नौशाद साहब का संगीत से सजा राम और शाम इस एल्बम का अगला गाना आपके लिए खास आप सुनाए हैं रेडियो आवाज खुश रहो खुशियाँ बाटो चलते चलते लूट लिया दिल तूने मेरा राहम चलते चलते नैन मार गई रे नैन मार गई रे न मार गई रे नैन मार गई रे दिल तूने मेरा राम चलते चलते नैना मार गई रे नैना मार गई रे डाल के जादू रूप का तू के जादू रूप कटू न दिल में रा मलते मलते नैना मार गई रे नैना मार गई रे मैं तो हार गई रे मैं तो हार गई रे लूट लिया दिल तूने मेरा राम चलते चलते तेरे प्यार की ठंडी आग नमस्कार आप सुन रहे हैं अगर हो वक्त तो तो मुलाकात कीजिए कीजिए दिल कुछ कुछ कहना चाहे कुछ बात तो मुश्किल है हमसे दूर रहना पर एक लम्हा मिले तो हमें याद कीजिए <laughs> नाइस बहुत खूबसूरत जी अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में अगला गाना है ये ओ बसंती पवन ना, ना जा रे ना जा रोको पे दर्शाया गया ये गाना बहुत खूबसूरती से और इसमें राज कपूर आई थिंक पदमा है जो उनका इसमें उनके ऊपर पिक्चराइज किया गया है दो प्रेमियों के बिछड़ने की एक तड़प की कहानी है इसमें बन के पत्थर हम पड़े थे सोनी सोनी राह में जी उठे हम जब से तेरी में छीन कर नैनों से काजल ना जा रही ना जा इसमें एक प्यार की कशिश के साथ प्रेमिका अपने प्रेमी को बुला रही है <laughs> और कह रही है याद कर तूने कहा था प्यार से प्यार है प्यार से संसार है हम जो हारे दिल की बाजी ये तेरी ही हार जी विभा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस देश में गंगा बहती है इस एल्बम से ये गाना है और इस फिल्म के कलाकार थे राज कपूर पद्मिनी प्राण और ललिता पावार ये फिल्म भी 1960 में रिलीज हुई थी और उस समय बहुत ही पॉपुलर थी जिस नाम से ये फिल्म बना था ये नाम अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बना लोगों के लिए और इसमें एक जो है विशेष डाकुओं का और पुलिस लोगों का जो मतभेद है वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई थी और एक काबिला जो है एक समूह होता है जो लोग देश परदेश घूमते रहते हैं तो उनका एक काफिला इसमें दिखाया गया है तो आइए इस खूबसूरत गाने का आनंद उठाते हैं अभी आप सुना हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ वन जीरो पर खाबों का सफर खुश रहिए खुशियाँ बाटिए तुम भटक जाओगे राजू मत जाओ। बाहर वाले रास्तों पर वो लोग भटकते हैं जिनके मन की हर रात सुनी और अंधेरी होती है कमोजी नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है के सफर इस इस कार्यक्रम में में जी देश में गंगा बैती है खूबसूरत सजा ये गाना आपने अभी सुना वो बसंती पावन पागल <laughs> जी विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास है इसमें है है है तो वाला गाना गाना लेकिन लेकिन इसके बोल वाले हैं उसको उसको है ने बड़े प्यार से निभाया बड़ा ही सुंदर बेकरार दिल हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार ओ। इसमें ये नेचर के बहुत करीब करीबी करीब रह के उसको गा रही है और इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है हु हु हु. और खुशी से लहराते हुए गा रहे हैं और कहे रहे सदा जो मेरा वही मेरी जिंदगी रोज अंधेरा और चार दिन की चांदनी मुझे चांदनी दे दे मुझे रोशनी बात ये अच्छा जो एक फिल्म आई थी नाइनटीन सिक्सटी फोर में कोरा इस अल्बम से ये गाना है और इसमें जैसे वैधा रमन विश्वजीत चटार पवार मदन पुरी ने काम किया है और जैसे आपने कहा कि इस गीत में कहीं ना कहीं एक जो है गम है लेकिन उसको बहुत ही अच्छी ढंग से प्रेजेंट किया है और यहाँ पर एक लव स्टोरी है इस फिल्म में जो इस गाने के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं सीधे हमारे सभी श्रोताओं को गाने की तरफ ले चलता हूँ ये गाना जो है कैफ़ी आज़मी ने लिखा था लता मंगेशकर ने गाया था और हेमंत दान ने इसे संगीत से संवारा था कौड़ा इस शलबम का ये अगला गाना हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप स्मै है रेडियो पुनेरी आवाज़ खुश रहो खुशियाँ बांटो आवाज़ है खुश रहो खुश बाटो। क्या बात बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया विवाजी कहते हैं तेरे हर गम को अपनी रूह में उतार लो जिंदगी अपनी तेरी चाहत में सवार लो मुलाकात हो तुझसे कुछ इस तरह मेरी सारी उम्र बस एक मुलाकात में गुजार लो अब सुना है पुनीर आवाज फिल्म कोरा का आपने गीत सुना अब अगला गाना कौन सा है हैसे है, है कहाँ है वो हर रात खबर लाना इसमें मीना कुमारी चांद को राजकूर के पीछे लगाए हुए हैं अरे और वो अपने प्रीतम के दूर जाने पर मीना कुमारी चांद से बातें कर रही हैं और कह रही हैं चांद तुम मेरे प्रियतम के साथ साथ ही रहना और उनकी हर खबर मुझे देते रहना और बहुत प्यार के साथ बेंतहा प्यार के साथ संदेश भी दे रही हैं ऐ चांद कसम मेरी कुछ और न तू कहना कहना कि मेरा तुम बिन मुश्किल है रहना जी जी, जी, जी। <laughs> यहाँ एक जो है इस फिल्म की जो बात अगर करें तो शारदा 1957 में आई थी और इसमें का ये गाना आपने याद कराया है और इस फिल्म की कहानी थोड़ा सा बहुत ही अलग यूनिक डाल दिया था इसमें मीना कुमारी राज कपूर और राज महरा और श्यामा ने इस फिल्म में काम किया है तो कहानी इस तरह से एक अलग मोड़ बताती है और इसमें चिरंजीव का ना चिरंजीव नाम का किरदार जो है राज कपूर साहब निभाते हैं और शारदा जो है मीना कुमारी इस रोल को अदा करती हैं हालांकि यहाँ चीज़ें जो है ये दोनों आपस में प्यार करते हैं लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि चिरंजीव को कहीं बाहर जाना पड़ता है तो जब लौट के आता है तो शारदा की शादी जो है उसके पिताजी से हो चुकी होती तो यहाँ पर ये जो है क्लाइमैक्स दिखाया गया है तो चलिए इस गाने को हम लोग सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना इसमें आपने जो बताया वो चांद जहाँ वो गए वो चांद जहाँ वो जाए तू भी साथ चले जाना ये गाना जो है आपने याद किया तो आई राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा आशा भोसले और लता मंगेशकर का गाया श्री रामचंद्रन का संगीत से सजा शारदा इस का ये अगला गाना आप सब के लिए खुश रहो खुशिया बाटो खुशिया बाटो आर्ट खुश रहो नमस्कार आप आप सुन रहे हैं रेडियो पोनीरी आवाज 107.8 पर खाबो का सफर और बहुत ही खूबसूरत गाने सुनाए ओ अक्षर वाले आशा करता हूं, आपको यूनिक गाने आज शायद सुनने को मिल रहा है कभी कभी आपने सुना होगा या समझा होगा कि इस तरह के गीत भी होते हैं और ये जो गीत है बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है विभाजी के पास ओ अक्षर वाले और इसमें कहीं न कहीं एक जो है फील है मोहब्बत है प्यार है तो आई अब आगे बढ़ते हैं जी अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में आ, सनी मेरे पास अगला गाना है ये थोड़ा उदासी भरा गाना है पर बहुत ही पॉपुलर गाना है और हर किसी ने अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा अगर खुद नहीं सुना तो अपने पेरेंट्स और दादा दादी से जरूर सुना होगा क्योंकि ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रहे हम रह गए अकेले रे <laughs> बहुत ही खूबसूरत से फिल्माया गया ये गाना है निमी और दिलीप कुमार का जी जी जी जी। कि आ, उदासी भरा गाना है प्रीतम से बिछड़ने का गम है और अपने साथ ले जाने के लिए कह रही प्रेमिका अपने प्रेमी को और गा रही है सुनी है दिल की राहें खामोश है निगाहे नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले हमको ले ले उनको रह गए अकेले <laughs> तो चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है ये फिल्म फिल्म थी 1955 में ब्लैक एंड रही ये उड़न खटोला करके नाम से फिल्म आई थी और इस फिल्म का ये गीत जो आपने याद कराया दिलीप कुमार निमी टन और टंगू टूरी सूर्य कुमारी नाम की एक फीमेल आर्टिस्ट है उस समय की बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट नहीं वो भी इसमें काम किया है। तो जैसे कि आपने कहा कि इसमें एक बहुत ही यूनिक स्टोरी जैसे कि उड़न कटोला का, का भी रहा है ये एक ऐसे नगर की बात करते हैं जहाँ पर सिर्फ महिलाएँ शासन करती हैं उस नगर में वहाँ पर फिर अचानक एक विमान की दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ की एक महिला जो है उस शख्सियत को बचाती हैं और फिर जिसको बचाती है वहाँ की जो शासन करने वाली रानी होती है वो रानी भी उसी से प्यार तो यहाँ पर इस तरह का ये क्लाइमैक्स बताया गया है अब फिल्म पूरी देखने से शायद स्टोरी जो है और अच्छी तरह से समझ में आएगा लेकिन चलिए अब ये जो गाना है वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले ये बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है शकील बदायन साहब का लिखा है नौशाद साहब का संगीत से सजा ये उस समय मुझे लगता है कि मैंने कभी इसको रेडियो पे सुना था और बहुत ही अच्छा सुधीन गाना है कहीं ना कहीं इसमें भी एक जो है वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले, ले। तो कहीं ना कहीं एक जो है हम सभी को ये गाना जो है आकर्षित करता है एक आंतरिक आवाज लगती है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको सुनते रह जाएंगे महसूस करते वो एक जो है आकर्षण है खिंचाव इस गाने का जो आप गाना सुनेंगे तो पता चल ही आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर इस गाने में कहीं कहीं एक अलौकिक जिसको तो आनंद उठाते हैं आप सुनाए हैं रेडियो आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर खाबो का सिफर खुश रहो खुशिया बाटो चले आज तुम जहां से। आई तुम्हें मिल गया ठिकाना भी साथ ले ले रे हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले को दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे हमको भी साथ ले, ले। की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले, ले रे हमको भी साथ ले, ले, ले दियों के मेले रे हमको लोग ले गए हैं बर्बादियों के मेले हमको विजाथ ले ले हम रह गए अकेले अके दूर के मुसाबिल हमको वि साथ ले I'm happy. नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर इस एल्बम में इस एपिसोड में और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले तो कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति की अपनी कहानी जो है यहाँ पर एक ऐसा मोड आता है जहाँ पर व्यक्ति इन चीज़ों को फील करता है तो हाँ ये कहते हैं मेरे अश्क तेरी बेरुखी का एहसास है मेरे अश्क तेरी बेरुखी का एहसास है तेरी तेरी याद में ये फिर हो चले तेरी याद में में ये ये फिर फिर बेगाने बेगाने हो हो चले चले हैं हैं आप हैं हैं आवाज एफएम पर चलिए आगे बढ़ते अगला गाना सुना है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास अगले गाने में भारत भूषण अपने पूरे जोर के साथ भगवान को झिंझोड़ने में लगे <laughs> हाँ। हाँ। दुनिया के रख वाले सुन दर्दर अच्छा। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तुमने बनाई बहुत खूबसूरत गाना है इसमें भारत भूषण अपने बहते दर्द भरे जख्म देखने को कह रहे हैं जी जी जी आग बनी सावन की बरखा फूल बने अंगारे गीत में बहुत दुख है पीड़ा का एहसास होता है जे, जे, जे, जे। और कह रहे हैं चांद को ढूंढे पागल सूरज शाम को ढूंढे सवेरा मैं भी ढूंढूं स्प्रीतम को होना सका जो जो मेरा भगवान भला हो तेरा <laughs> जी बहुत ही खूबसूरत आपने याद कराया है है है है बावरा इस से है। और ये फिल्म जो है खास 1952 की इसमें मीना कुमारी भरत भूषण कुलदीप कौर और विपिन गुप्ता जी ने काम किया था इनके साथ और भी बहुत सारे कलाकार थे और फिल्म की स्टोरी मुझे याद है जितना की बैजू बावरा ये रोल है भरत भूषण का और एक जो है लोकल आर्टिस्ट का इन्होंने काम किया है यानी एक गायक का और उनकी जो है कंपटीशन होती है राजा महाराजा के दरबार में तानसेन जो गाना गाते हैं उनके साथ की ये छोड़ी सी जो है नोक की बात है और उनके साथ कंपटीशन बताया गया है फिल्म में क्लाइमैक्स इसी तरह का है कि एक राजा के दरबार में गाने वाला व्यक्ति का एक साधारण गांव के अंदर रहने वाला व्यक्ति जब गाना गाता है तो दोनों की कंपटीशन की अगर बात करें तो जमीन और आसमान की बात हो जाती है तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है बैजू बावरा इस एल्बम में आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को ये गाना बहुत ही पसंद आएगा और शायद इन्होंने बहुत बार सुना भी होगा तो आइए इस बहुत ही खूबसूरत नगमा को हम लोग सुनेंगे अभी ओ दुनिया के रख वाले समर्द मरे दर्द भरे मेरे न्याले आप सुना है वीडियो पुणेरी आवाज 107.8 जीरो खुश रहो खुशियां बांटो खुशियां बांटो भगवा दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले आश निराश के दो से दुनिया तू ने सजाई नैया संग तू भा जुदाई जा देख लिया हर जाई ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहा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 शाम को ढूंढे सवेरा मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को हो न सका जो मेरा भगवान गलिया सुनी चुप चुप है दीवार दिल का उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई है बहारे हम जीव नमस्कार आप सुन रहे रेडियो आवाज 107.8 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने दर्द भरा सुना जी हाँ शकील बदई साहब का लिखा मोहम्मद रफ़ी का गाया नौशाद का संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत बैजू पावरा इस एलबम से आपने सुना आइए अब हम लोग का कार्यक्रम के आखिरी मोड पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं जब जब तुमसे मिलने की उम्मीद नजर आई तब तब मेरे पैरों में जंजीर नजर आई निकल पड़े इन आंखों से हजारों आसू, हर आंसू में आपकी तस्वीर नजर आई आप सुनाए हैं खाबों का सफर चलिए आगे बढ़ते हैं और विवा जी कैसे हैं हाँ? आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ बड़े अच्छे गाने सुन रही हूँ आज हमने बहुत से मिक्सर गाने दा, दा, सुने जिसमें अर्ज भी थी विनती भी भी भी थी, प्यार भी था, शिकायतें लास्ट गाना मेरे पास है, है है। इसमें म्यूजिक और और बहुत खुशी वाला जिसमें हेमा हैाली कल घटाओ से बात कर रही हैं और कह रही हैं ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी भावरी हो गई है बरसात क्या ये बारिश के मौसम में भीगती हुई और उछल कूद करती एंजॉय कर कर रही रही रही हैं कि जैसे वो इन बातों, इन से ही बातें हो हो और पूछ अब के बरस क्या खास बात है क्या बात बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आखिरी गाना मजेदार आपने याद किया है अभिनेत्री एक फिल्म आई थी जो 1970 में रिलीज हुई और ये अच्छी फिल्म थी इसमें शशि कपूर हेमा मालिनी निरुपमा रॉय और देव मुखार्जी ने काम किया था फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी यूनिक रही इसलिए क्योंकि एक वैज्ञानिक को बताया गया है और उसके अपोजिट में हीरोइन को एक डांसर बताया गया है और दोनों का जो है शादी हो जाता है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और लेकिन बाद में क्या होता है कि नर्तकी यानी डांसर जो है वो अपने परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी जाती हैं तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो एक क्लाइमैक्स आ जाता है इन कॉम्प्लेक्स की कि इनके चाहने वाले बहुत इनके चाहने वाले कम लोग घर पे आते तो पहले डांसर से मिलना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें उन्हें जो है खिटपिट लगती हैं और फिर वो दूर जाने के लिए सोच ही रहे होते हैं तो उस समय उनकी माँ की एंट्री हो जाती हैं और फिर जैसे माँ घर पे आ जाती हैं तो फिर वापस सारी चीज़ें संभल जाती हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है इसमें फिल्म डिज़ाइन किया है और इस फिल्म के खास डायरेक्टर थे सुबोध मुकार जी और तो आगे बढ़ते हुए मैं ले चलता हूँ इस गीत की तरफ और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमें आप कहना पड़ेगा अलविदा विमा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर आपने काफ़ी अच्छे गाने हमें सुनाए और ये आखिरी वाला गाना तो बहुत ही लाजवाब है जो हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही खुशी देगा थैंक यू आपको थैंक यू सनी आपका भी और सुनने वालों का भी और मैं इन गानों को बहुत इंजॉय कर रही हूं और आपकी कंपनी भी और मुझे पूरा यकीन है कि श्रोताओं को ये गाने बहुत पसंद आएंगे जे, बहुत जे, पुराने गाने होने के साथ साथ इसमें मिक्सर्ड गाने हैं नए बहुत फेमस गाने भी हैं और ऐसे गाने भी हैं जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं आई होप एवरी बडी जी जी जी तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नए गाने लेकर तब तक आप बने रही रेडो पुनेरी आवाज के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशिया बाटो It is.